पल दो पल का दोस्तों नमस्कार आज मैं कुछ संबंधों की बात करने जा रहा हूं और आज की बात मुझे लगता है कि शायद थोड़ी लंबी होगी और अगर आज पूरी नहीं हो पाई तो इसको हम अगले एपिसोड में भी जारी रखेंगे मगर चलिए आज की बात तो शुरू करते हैं और यह बहुत हास्यास्पद है कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो है छोटी बातों की मगर बात लंबी हो जाएगी तो अब देखिए छोटी बातें क्या हुई हमारी जिंदगी में कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं यानी कि वे जिंदगी की शुरुआत से शुरू होते हैं और आखिर तक चलते हैं या हो सकता है ज़िंदगी के किसी एक हिस्से में शुरू होकर और लंबे समय तक चलते रहें वहीं कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो छोटे समय के लिए आते हैं यानी शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं तो अगर लेखन के नज़रिए से देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि कुछ संबंध होते हैं जो शॉर्ट स्टोरीज होते हैं और कुछ संबंध होते हैं जो उपन्यास होते हैं यानी नॉवेल्स होते हैं वैसे आपको एक यहाँ पर छोटी सी जानकारी दे दूँ स्पेनिश में या पोर्चुीज में जो हमारे टी सीरियल्स होते हैं उनको नोवेला कहते हैं नोवेला मींस नोवेल बिकॉज उसमें ज़िंदगी के अनेक पक्षों को एक लंबे समय के लिए दिखाया जाता है और उनकी एक एक घटना एक एक, एक एपिसोड हो जाती है खैर छोड़िए वो तो एक किनारे की बात हो गई यानी कि एक साइड टॉक हो गई तो मैं ये बता रहा था कि शॉर्ट स्टोरीज हमारी जिंदगी में अनेक शॉर्ट स्टोरीज होती हैं कुछ शॉर्ट स्टोरीज में हम नायक होते हैं वो सच बात यह है कि नहीं नहीं ऐसा कहना चाहिए कि अपनी शॉर्ट स्टोरी में तो हम ही नायक होते हैं और कुछ शॉर्ट स्टोरीज ऐसी होती हैं जिसमें कि हम हिस्सेदार होते हैं यानी कि उन उपन्यासों के नायक नायिका कोई और होते हैं और हम उन उपन्यासों में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं तो एपिसोड के लिए तो शायद हम नायक हो जाते हैं आपने भी देखा होगा टीवी सीरियल्स में ऐसे बहुत से एपिसोड आते हैं जो कि किसी एक पात्र पर यानी कि एक एपिसोड किसी एक पात्र पर फोकस्ड होता है तो उस पात्र के लिए वो एपिसोड नायक का एपिसोड हो जाता है और बाकी जगहों पर वो किनारे किनारे चलता रहता है तो हमारी ज़िंदगी में इस तरह के शॉर्ट स्टोरीज आती हैं अब सोचने वाली बात ये होती है कि क्या इन एपिसोड्स को हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरीज हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं या नहीं हैं तो अब साहब यहां पर बात विचारणीय हो जाती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शॉर्ट स्टोरीज ऐसी भी हैं हमारी जिंदगी में जिनको कि शायद हम चाहते थे कि वे लंबी हो जाएं मगर वे लंबी हो नहीं पाती किसी न किसी कारण से चलिए उन कारणों का भी जिक्र करेंगे मगर वे ऐसा असर छोड़ जाती हैं इतना प्रभाव डाल देती हैं हमारे जीवन के ऊपर कि हम उन घटनाओं को उन शॉर्ट स्टोरीज को अपनी सारी जिंदगी याद करते रहते हैं मैं ऐसी ही कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ जो मेरी ज़िंदगी में गुजरी हैं मैं उनके बारे में कुछ बातें करूँगा हाँ यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ मुझे पिछले कुछ दिनों में अपने कुछ दोस्तों से जो मैंने अपनी बातें सुनाई थी यानी जो अपनी बात कही थी उस पर उनके विचार मिले जैसे कि हमारे एक मित्र ने हमको बताया मैंने ए, एक एपिसोड में अभी कहा जिसमें मैंने बताया कि हम लोग कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कुछ ऐसे संबंध होते हैं जहाँ पर कि वो संबंध तो कुछ होता है परंतु उसका नाम कुछ और होता है जैसे मैं अपनी बड़ी चाची को यानी कि मेरे पिताजी के बड़े भाई साहब की पत्नी को तो चाची कहता था मगर पिताजी के बड़े भाई साहब मेरे लिए हमेशा बाबूजी थे क्यों क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि बाबूजी के अलावा भी इनका कोई और नाम है तो इसी पर मेरे एक मित्र ने मुझको अभी लिखकर भेजा कि उनके दादाजी की पहली पत्नी यानी कि उनकी दादी दादी मतलब दा, उनके पिताजी की दादा की पहली पत्नी का देहावसान हो गया और उसके बाद उनके उन्होंने दोबारा विवाह किया और जो नई पत्नी आई यानी जो कि वास्तव में उनकी दादी हैं उनको लोग नई चाची कहने लगे ठीक है तो उन्होंने मुझको बताया कि उनकी दादी जो कि छियासी वर्ष की उम्र में जिनका देहावसान हुआ वो छियासीवें वर्ष तक अपने सभी संबंधियों पोतों पोतियों नाती नातियों सबके द्वारा नई चाची ही कही जाती रही तो मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से संबंध बहुत से संबंध ये संबंध तो बहुत लंबा था परंतु बहुत सी बातें जब हम करते हैं तो उनसे सुनने वाले के मन में बहुत से विचार ट्रिगर हो जाते हैं और जब वो विचार ट्रिगर होते हैं तो आप उनको किसी न किसी के साथ बांटना चाहते हैं शेयर करना चाहते हैं और अक्सर तो ये होता है कि जिससे आप वो बात सुन रहे हैं उसी को बताना चाहते हैं तो दोस्तों अगर मेरी शॉर्ट स्टोरी सुनकर आपके मन में कोई शॉर्ट स्टोरी आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा और बताने का तरीका सीधा है कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं व्हाट्सएप में जो वॉइस नोट छोड़ने का तरीका है आप वॉइस नोट छोड़िए और मैं सुनूंगा और मैं अगर आप चाहेंगे तो उसको अपने बाकी दोस्तों को भी सुनाने की कोशिश करूंगा अच्छा साहब तो चलिए शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करते हैं वह होता हम लोगों की ज़िंदगी में यानी जिन लोगों की ज़िंदगी तबादले वाली होती है यानी जिनको ट्रांसफ़र कहते हैं ट्रांसफर वाली जिंदगी जिनकी होती है उनके साथ में ऐसी शॉर्ट स्टोरीज़ अक्सर होती ही रहती हैं तो मैं एक शॉर्ट स्टोरी सबसे पहली जो आपके सामने लाना चाहूँगा वो है क्योंकि मेरे पिताजी भी ट्रांसफरेबल नौकरी में थे तो हम लोग परिवार की तरह उनके साथ बंधे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी मेरठ शहर में और मेरठ शहर में हमारे पड़ोस में पिताजी के एक मित्र थे आ, मित्र ही रहे होंगे वो जो हमारे घर से कुछ चार पांच मकान छोड़कर रहते थे और उनका घर बहुत बड़ा था उस ज़माने में जिन घरों में हम लोग रहते थे उन घरों में एक बाहर छोटा सा मतलब खुली जगह होती थी मेरठ शहर भी उतना बड़ा नहीं था वहाँ पर हर घर जो जिन इलाकों में हम रहते थे वहाँ पर बहुत बाहर बाहर बगीचा तो नहीं कहना चाहिए मगर खुली जगह बहुत थी और दो तीन घरों के बीच में कुछ छोटे जंगली पौधे निकले हुए रहते थे तो इस तरह से चार पांच घर छोड़ के वो रहते थे अब देखिए बुरा ना मानिएगा यहाँ पर एक जिक्र करने जा रहा हूँ अपनी बचपन की मित्र का उनका नाम था सलोनी नाम अच्छा थे ना तो सलोनी जी जो थी वो हमसे एक क्लास आगे थी और साहब हम शायद तीसरी कक्षा में थे और वो शायद चौथी कक्षा में थी तो साहब हुआ ये कि उनके साथ हम लोग की दोस्ती थी और वो बहुत ही अच्छी लड़की थी अच्छी लड़की इसलिए थी क्योंकि जब हम लोग उसके घर जाते थे हम मतलब हम और हमारा भाई हम लोग उनके घर जाते थे तो हम लोग थोड़े उच्छृंखल स्वभाव के थे मगर वो उनका स्वभाव इतना सौम्य और सरल था कि हम लोग वहाँ पर जाकर हम लोग भी शरीफ बन जाते थे और आपको ये बता दूँ कि छोटी सी घटना ये है कि उनके घर के बगल वाले घर में पिताजी के एक सीनियर रहते थे मुझको अब मतलब ये घटना कुछ तो मैंने सुनी है कुछ मुझे याद है कि जब हम लोग सलोनी जी के घर में रहते थे तो उनकी किताबें कॉमिक्स और खिलौने हम लोग आराम से खेल लेते थे और जब उन पड़ोस वाले साहब यानी जो पिताजी के सीनियर थे उनके घर जाते थे तो वहाँ जाकर हम लोग जैसे उज्जड थे वैसे ही उजड्डई पर उतर आते थे मुझको ख्याल है कि उनके घर में एक ग्लोब देखा हम लोगों ने तो हम हमारे और हमारे भाई के लिए हम लोग के लिए वो ग्लोब जो था वो बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु थी हम लोगों ने उसको काफ़ी घुमाया उमाया और फिर आखिर में मुझको ऐसा याद आता है कि हम दोनों में उस ग्लोब के लिए शायद थोड़ी छीना झपटी हुई अब देखिए यहाँ पर उस कहानी के नायक तो हम ही लोग हैं परंतु यहाँ पर वो जो हमारे पात्र थे यानी कि जो पिताजी के सीनियर थे जब हम लोग वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने उस छीना झपटी को देखा था उन्होंने वो ग्लोब हम लोगों को दे दिया सारी ज़िंदगी मैं उस बात को याद रखे हूँ कि यदि आप किसी बच्चे मतलब मुझे ख्याल है कि उस कितने खुशी हम लोगों को मिली थी हम ये शब्दों में बयान करना यानी आज शायद ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें मिली हैं और बहुत से अचीवमेंट्स हुए हैं मगर उस दिन वो ग्लोब का मिलना आज भी मेरे मन और मस्तिष्क पर पूरी तरह से छाया हुआ है तो एक शॉर्ट स्टोरी ये उसके बाद तबादला हो गया पिताजी का और वो साहब भी कहीं चले गए ज़िंदगी में कभी भी मुझको उनसे दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला मगर सलोनी जी से मिलने का मौका मिला अब यहाँ पर आपको बताता हूँ तबादला हो गया था पिताजी वापस एक बार फिर घूम फिरकर मेरठ के पास एक जगह है मंसूरपुर वहाँ पोस्ट हुए और मंसूरपुर मेरठ से कुल 25 मील दूर था यानी कि शायद 35-40 किलोमीटर दूर था और हम लोग मुझे उस एक दिन की याद है कि सलोनी और उनकी माता मेरठ से मंसूरपुर आए और इतने उत्साहित हुए हम कि साहब उनको अपना स्कूल दिखाने लाए हम उस वक्त सरशादी लाल इंटर कॉलेज में पढ़ते थे और सरशादी लाल इंटर कॉलेज में क्लास नाइन्थ में पढ़ते थे और साहब सलोनी जी को हम लोग ले करके आए और हमारी क्लास के बाहर यानी सड़क से लगी हुई हमारे क्लास की खिड़की थी आज भी मुझे याद है कि के हम केवल इसलिए हमारा स्कूल हालाँकि कोट था मगर केवल इसलिए कि के हम लोगों को बताना चाहते थे कि साहब हम गाँव की लड़कियों के अलावा शहर की लड़की को भी जानते हैं सलोनी जी को लेकर के अपने क्लास की खिड़की के पास गए और क्लास की खिड़की में से हमने दिखाया कि देखो ये हमारा क्लास है उस समय क्लास चल रहा था और साहब खिड़की में से लड़के भी झाँक रहे थे अंदर एक मास्टर साहब पढ़ा भी रहे थे उन्होंने देखा भी आंखें भी तरेरी और खैर साहब हम चले आए मगर वो गौरव जो हमें उस दिन प्राप्त हुआ इतफाक़ से आपको यह बता दूं कि ये घटना है 1965 या 66 की और उसके बाद 1965 या 66 के बाद से सलोनी जी को आज तक नहीं देखा है और उनसे कोई संपर्क भी नहीं है और यदि कहीं पर सलोनी जी इसको सुन रही हों तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वे मुझसे संपर्क करें मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उनकी बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ स्मृतियां हमारे दिमाग में हैं वो इसलिए श्रेष्ठ स्मृतियां हैं क्योंकि मुझे आज भी ये लगता है कि उनके जितनी सौ में उस आयु में जितनी सभ्य और मतलब जितनी सभ्यता वो दिखाती थी उतनी सभ्यता हम लोगों के लिए तब भी आदर्श थी और आज भी आदर्श है तो साहब ये एक दूसरा घटना कि ऐसी सभ्यता और सौम्यता शायद देखने को कम ही मिलती है जिंदगी की तीसरी घटना हमारे एक पिताजी ने हमारे पिताजी एक पिताजी ने नहीं हमारे पिताजी ने एक अध्यापक महोदय को हम लोगों को हम लोगों को मतलब मुझको और मेरे भाई को पढ़ाने के लिए रखा था मैं उस वक्त कक्षा दस या ग्यारहवीं में पढ़ रहा था और मेरा भाई जो था वो नौवें में पढ़ रहा था तो साहब पढ़ाने के लिए रखा और उन मास्टर साहब का काम क्या था कि वो हम लोगों को गणित और अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए घर पर आते थे ये एक वृद्ध सज्जन थे जो उनका नाम था श्री द्वंद्वराज सिंह जो कि कहीं ट्यूशन वगैरह के लिए नहीं जाते थे और हमारे यहाँ पर भी वो ट्यूशन के नाम पर नहीं आते थे पिताजी ने उनसे निवेदन किया था कि हमारे ये दो लड़के हैं जिनको कि आप आदमी बना दीजिए तो मेरे ख्याल से पिताजी की नज़रों में हम लोग आदमी नहीं थे तो उनको आदमी हमें आदमी बनाने के लिए रखा गया और मास्टर साहब ने भी इसको चैलेंज की तरह स्वीकार किया कि साहब इन दो लड़कों को आदमी बनाना है तो साहब आदमी बनाने के लिए वो आने लगे वो आते थे और उनका काम ये होता था कि वो हम लोगों को कुछ गणित वणित बताते थे और उसके बाद अखबार उस समय आज अखबार हमारे घर में बनारस में आता था अखबार और चाय का प्याला लेकर बैठ जाते थे बस मजबूरी ये थी कि जब वो आते थे तो हम लोगों को हम दोनों भाइयों को उनके सामने बैठकर कर अपना काम करना पड़ता था और यदि कोई परेशानी होती थी तो वो बता देते थे मसला अंग्रेज़ी में कभी कोई गलती हो जाए तो मास्टर साहब का ज़बान बाद में चलती थी और हाथ पहले चलता था तो मास्टर साहब ने बस इतनी मेहरबानी हम लोगों पर की थी कि स्कूल में शायद ये मशहूर था कि मास्टर साहब बच्चों की बेंथ से पिटाई करते हैं परंतु यहाँ पर वो केवल हाथों से काम लेते थे तो साहब वो हाथों से काम ले करके मेरे भाई को उनके हाथ ज़्यादा लगे हैं तो उसको इस बात की अच्छी तरह याद होगी परंतु मुझको भी थोड़ी बहुत तो याद है मैं अंग्रेज़ी में बहुत गलतियां करता था गणित में थोड़ी कम गलतियां करता था तो इसलिए शायद मेरी पिटाई थोड़ी कम होती थी और खैर जो भी है वो मास्टर साहब को से मैंने सीखा कि यदि मनुष्य धैर्य पूर्वक काम करे तो जो भी वो चाहता है वो किसी न किसी तरह से अचीव कर सकता है यहाँ पर मैं ये बात इसलिए बताऊँगा कि मैं और मेरा भाई हम दोनों लोग बिल्कुल बेमन से बैठते थे और उसी बेमन से बैठकर हम लोग कुछ ना कुछ जो भी पढ़ने लिखने का काम होता था करते थे एक घंटा डेढ़ घंटा मास्टर साहब जितनी देर बैठते थे उतनी देर हम लोगों की मजबूरी थी बैठना मास्टर साहब हम लोगों से माता पिताजी से शायद ही मुझे लगता है कोई फीस लेते हों मगर खैर कुछ तो शायद लेते ही होंगे तो उसके बाद उनसे ये धैर्य जो मैंने सीखा मास्टर साहब को कुछ भी बात दोहराने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होती थी वे हमारी एक ही गलती को बार बार सही करते थे और हम भी वैसे धीरजशाली थे कि हम वही गलती बार बार करते थे कभी अनजाने में और शायद कभी कभी तो शरारत में भी करते थे मगर शरारत में करने में डर ये था कि कई बार तो उनके झाँपड़ जो थे वो हम लोग के मुँह के पास से निकल जाते थे क्योंकि मास्टर साहब थोड़े तंदुरुस्त थे तो वो अपनी कुर्सी पर जितना आगे तक झुक सकते थे उतना आगे झुक के मारते थे और हम लोग जितना पीछे हो सकते थे उतना पीछे हो जाते थे तो 10 में से कम से कम छः बार ऐसे होता था कि वो हाथ चलाते थे और हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन में पीछे हो जाते थे तो उनका हाथ हम लोग के मुँह के सामने से निकल जाता था मास्टर साहब दूसरा झापड़ मारने का प्रयास नहीं करते थे वो एक ही बार में प्रयास करते थे अगर लग गया तो ठीक है वो भी जानते थे कि दस झांपड़ में से चार भी लग गए तो काफ़ी है इन लोग के लिए तो खैर साहब और ये उनसे सीखा मास्टर साहब हम लोगों को दो तीन साल तक पढ़ाया होगा उसके बाद चूंकि वहाँ से मास्टर साहब चले गए हम लोग भी ऊंची क्लासेस में पहुँच गए और हम लोग को लगने लगा कि अरे अब ये गुरुजी हम लोगों को क्या बता पाएंगे और क्या पढ़ा पाएंगे मैं शर्मिंदा हूँ ये बात कहने में क्योंकि शायद उनसे सीखना मेरे को आज तक ज़रूरी है मगर खैर फिर उसके बाद गुरु नहीं रहे और हाँ यहाँ पर नहीं रहे पर आपको एक बात बताऊ कालांतर में हुआ ये कि गुरुजी तो बनारस में ही थे कभी कभार उनके दर्शन हो जाते थे हम लोग उनसे मिल लेते थे बनारस में एक परंपरा है कि यदि आपका गुरु यानी गुरु मतलब स्कूल का टीचर आपसे मिलता है तो आप उसको हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं कर सकते एक सीधी परंपरा ये है कि आपको आप अगर चल रहे हैं तो आपको रुककर उसके पैर छूने पड़ेंगे कार मोटरसाइकिल स्कूटर रिक्शे पर बैठे हैं तो जाकर उनके पैर छूने पड़ेंगे और अगर गुरु जी किसी सवारी पर बैठे हैं तो उनकी सवारी यदि चल रही है तो तो आप शायद नमस्कार कर लें अन्यथा आपको जाकर गुरुजी को नमस्कार पाँव छू ही करना है तो गुरुजी को हम लोग भी नमस्कार पाँव छू करते थे तो कई बार उनको नमस्कार किया और एक बार जब मैं वाराणसी में काम कर रहा था यानी कि उस समय मैं चखिया में काम कर रहा था शायद ये बात सन 88 वग़ैरह की है और मैं चकिया शाखा में था बनारस आता जाता था आ, नहीं चखया मैं नहीं था शायद मैं नैनीताल चला गया था और ये बात नब्बे इक्यानबे की है तो गुरुजी पता चला कि गुरुजी बीमार हैं और साहब हमने कहा कि चलो गुरुजी बीमार हैं तो जाकर उनको देखाएंगे और साहब हम जो थे वो उनको देखने के लिए हमने तय किया और मगर हम जा नहीं पाए हमने कहा कि चलो अगले महीने या अगले बार जब आएंगे तब उनसे मिलने चले जाएँगे ऐसा करके टाल दिया अगली बार जब आए और हम उनसे मिलने की बात सोच ही रहे थे कि साहब अब की बार आए हैं तो उनसे मिलेंगे ये एक दो महीने हो चुके थे तो किसी ने बताया कि अरे गुरुजी तो नहीं रहे और हमने कहा नहीं रहे कब उन्होंने कहा साहब आज मैं आपसे क्या बताऊं कि मुझे इतना अफसोस हुआ कि टालने की आदत की वजह से मैं अपने गुरुजी को अंतिम नमस्कार भी अपनी जानकारी में नहीं कर सका और फिर हाँ मैं गया और उनकी शव यात्रा में सम्मिलित हुआ और सब कुछ किया परंतु मुझको ये अफसोस आज तक है कि यदि मैंने पिछली विजिट में उनके यहाँ जाना टाला नहीं होता तो शायद मुझको वो ये पछतावा न होता मगर क्या करें साहब शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट स्टोरी खत्म हो जाएगी पता ही नहीं अब हर कहानी तो उसने कहा था जैसी हो नहीं सकती मगर ऐसी कुछ कहानियां तो जरूर ही हो जाती हैं अब आपको एक और बात बताऊ मैंने चकिया का नाम लिया अभी चकिया में मैं लगभग दो सवा दो साल तक रहा हूं लाइन असाइनमेंट करना मजबूरी रूरल असाइनमेंट करना मजबूरी तो इस इन सबके नाम पर चकिया शाखा में शाखा प्रबंधकी करने के लिए गया था जब गया शाखा प्रबंधकी करने उस समय तक दस साल की नौकरी कर चुका था और जब वहां पहुंचा तो उस समय तक मतलब ये वो ज़माना था जबकि ट्रेड यूनियनिज़्म भारतीय स्टेट बैंक में एक बड़ा अच्छा रूप धारण कर चुका था और सेक्रेटरी यानी कि अगर कोई कहता था साहब ब्रांच सेक्रेटरी तो उसके अजीबोगरीब भयानक किससे भी आपके सामने आते थे और आपकी सारी कला कौशल इस बात पर निर्भर करती थी कि आप ब्रांच सेक्रेटरी महोदय से कैसे निपटते तो ये भी एक नियम था कि जब जब आप उस ब्रांच में जाते थे तो आप पूछते थे कि भाई ब्रांच मैनेजर कौन है अकाउंटेंट कौन है ये क्या काम करते हैं वो क्या काम करते हैं और साहब सेक्रेटरी कौन है देखिए आज के ज़माने में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी पूछता होगा कि ब्रांच सेक्रेटरी कौन है मगर उस जमाने में ब्रांच सेक्रेटरी कौन है ये बात पूछी जाती थी मतलब कम से कम हम तो साहब पूछते ही थे बाकी मैं आप लोगों की बात नहीं जानता हूँ आप लोग शायद नहीं इस बात को समझ पाएंगे इसका महत्व या मेरे बहुत से साथी तो समझ भी लेंगे जो कि अक्सर इस तरह की समस्याओं से सामना दो चार जिनका हुआ है तो साहब हम पहुँचे ब्रांच में और साहब जब ब्रांच में पहुँचे तो हमने पूछा कि भाई ब्रांच के सेक्रेटरी साहब कौन हैं ज़रा उनसे भी मुलाकात कर लें तो हमारे जो जिन ब्रांच मैनेजर साहब यानी टंडन साहब थे वो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने हंसते हुए बताया कि ये लड़का जो हमारे बीएम एम सेक्रेटेरिएट में काम करता है यही ब्रांच सेक्रेटरी है वो लड़का एक छोटे कद का दुबला पतला बहुत ही सभ्य सुसंस्कृत शरीफ दिखने वाला लड़का मैंने कहा यार ये सेक्रेटरी है देखिए ब्रांच बहुत छोटी थी कुल अट्ठारह व्यक्तियों की ब्रांच थी मैंने कहा यार ये तो सेक्रेटरी जैसा लगता नहीं है बुलाया उसको तो उसका नाम था विजय शंकर प्रसाद तो विजय शंकर प्रसाद से पूछा कि भाई विजय शंकर प्रसाद आप सेक्रेटरी हैं बोला हाँ साहब हाए हम सेक्रेटरी हमने कहा मगर आप सेक्रेटरी जैसे दिखते नहीं हैं आप विश्वास करिए विजय शंकर प्रसाद एकदम से उबलने लगे उन्होंने कहा साहब दिखते नहीं है का क्या मतलब मैंने कहा मतलब आपके अंदर वैसी गर्मी नहीं दिख रही है जैसी सेक्रेटरी बोले अभी आपने हमें देखा नहीं बोला जब मौका आएगा तब हम अपनी गर्मी दिखाएंगे हम साहब चुप हो गए हमने कहा भाई ठीक है हो सकता है अब देखिए अब उन्होंने अपनी गर्मी दिखाई मैं मान गया साहब ठीक है भाई गर्मी दिखा रहे मगर आप विश्वास करिए मैं इनकी घटनाएं तो बाद में बताऊंगा विजय शंकर प्रसाद जी से मेरा संपर्क चकिया शाखा में उतने समय कर उस दो साल के समय में हम लोग मैं और विजय शंकर प्रसाद और मैं ये कहूंगा कि चखिया शाखा के सभी मेरे जितने अठारहों कर्मचारी यानी मुझे छोड़कर सत्रह कर्मचारी जो थे वे मेरा परिवार बन गए सच बात यह है कि उसमें से एक दो लोगों को छोड़कर मैं बाकी लोगों से उसके बाद कभी नहीं मिला परंतु उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने मुझे याद रखा और मैंने भी उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को याद रखा मुझे आज भी उन सबों की याद है वे भी मेरे बारे में कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं मैं भी उनके बारे में कहीं ना कहीं पूछता रहता हूं और अब आपको एक छोटी सी घटना और बता दूं कि जब मैं उस शाखा से रिलीव हुआ तो हमारे हॉल में एक मेज़ थी लंबी सी मेज़ थी यानी कि दो तीन चार टेबल्स को मिला के हम लोगों ने एक लंबी मेज बना ली और वहाँ पर कुछ बेंचें थी जो हम लोगों ने लाके उसमें डाली और वो फेयरवेल पार्टी होने लगी उस दिन जिस दिन की वो फेयरवेल था यानी जिस दिन कि मैं उस ब्रांच से रिलीव हो रहा था हमारे जो आने वाले शाखा प्रबंधक यानी जो नए शाखा प्रबंधक थे श्री अशोक कुमार उपाध्याय अशोक कुमार उपाध्याय साहब वहाँ पर थे और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्पेक्टर साहब वो आए हुए थे यानी कि वो अपना कुछ इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी एजी ऑफिस के इंस्पेक्टर थे वो भी आए हुए थे वो अपना अलग इंस्पेक्शन करने आए थे और एक वहां पर कॉन्करेंट ऑडिट कॉन्करेंट नहीं सॉरी वो क्या होता है वो जो सर्कल ऑडिटर सर्कल ऑडिटर साहब भी आए हुए थे तो इस प्रकार से तीन ऑडिटर थे वहाँ पर और हमारे ब्रांच के सभी लोग थे तो साहब बैठे वहाँ पर और कुछ मिठाई आई और बातचीत शुरू होने लगी तो ये हुआ कि भाई हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो कि विजय शंकर प्रसाद जी थे वो खड़े हुए उन्होंने कहा कि आज हम लोग यहाँ पर अपने प्रिय शाखा प्रबंधक श्री रवि श्रीवास्तव को विदाई देने के लिए और बस इसके बाद वो चुप हो गए चुप क्यों हो गए क्योंकि इसके बाद वो रोने लगे। उनकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी और वो हिचकिया ले लेकर रोने लगे। तो उसके बाद हमारे एक दूसरे हमारे वहाँ के जो वरिष्ठ लिपिक थे वो खड़े हुए और वो इत्तेफाक से ये जो वरिष्ठ लिपिक थे इनके बारे में मैंने अपने एक एपिसोड में बताया है ये वर्मा जी का बैंक नाम से मैंने वो एपिसोड भी रिलीज किया था ये मेरे शुरुआती एपिसोड्स में है श्री देवेंद्र कुमार वर्मा तो देवेंद्र कुमार वर्मा साहब भी उठकर खड़े हुए उन्होंने उस स्थिति को संभालने की कोशिश की देवेंद्र कुमार वर्मा मेरे साथ एमएससी में पढ़े हुए व्यक्ति थे यानी कि हम लोगों ने एक साथ एम में एडमिशन लिया था परंतु वर्मा साहब को यहाँ नौकरी मिल गई तो उन्होंने एम छोड़ दिया वो यहाँ काम करने आ गए तो वर्मा एक्चुअली मेरे दोस्त थे वर्मा जब खड़े हुए तो वर्मा ने स्थिति को संभालने के लिए कहा मैं यह कहना चाहता हूं और शायद मैं यह कहना चाहता हूं भी वो पूरा नहीं कह पाए और उसके बाद वो भी रोने लगे उसके बाद हमारे अकाउंटेंट साहब खड़े हुए उन्होंने कहा मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि वे स्थिति को संभालें तो ईश्वर प्रसाद जी खड़े हुए ईश्वर प्रसाद जायसवाल साहब जैसे ही खड़े हुए और खड़े होते ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया वो तो कुछ भी ना कह पाए इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे उस शाखा के प्रत्येक व्यक्ति ने मेरे उस फेयरवेल में एक शब्द भी नहीं कहा और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो फेयरवेल बिना भाषण के समाप्त तो होने लगा तो फिर मैं उठकर खड़ा हुआ मैंने सोचा यार कि मैं तो कुछ कहूंगा परंतु मुझसे पहले कुछ ये हुआ कि भाई कोई और कुछ कहना चाहे तो मैंने कहा कि नहीं अभी पहले रुकिए पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए मैंने कहा कि भाई मैं आप लोगों की बातों से इतना भाव विवल हो गया हूं कि मुझे और बस मैं इतना ही मैं कह पाया और मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे यानी एक ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग एक परिवार के लोग हैं और जो कि अलग हो रहे हैं इतने छोटे समय के लिए मिलना और उसके बाद बिछुड़ने में इतना अफसोस इसको बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे वो जो ऑडिटर लोग आए थे उनमें से एक सज्जन उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि साहब मैंने बहुत से फेयरवेल देखे और मैं यही कह सकता हूं और ऑब्वियसली जो भी आदमी मतलब सरकारी नौकरी कर रहा है उसने फेयरवेल तो देखे ही होंगे तो उनका कहना ये था कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये मैं किसी सरकारी कर्मचारी के फेयरवेल को नहीं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि परिवार का विघटन हो रहा है और मैं परिवार के हेड को परिवार छोड़ते हुए देख रहा हूं तो साहब यह भी एक मौका था जबकि एक शॉर्ट स्टोरी जो थी वो इस स्तर पर पहुंच गई और जिंदगी में यहां पर आपको आनंद का एक छोटा सा डायलॉग याद आता है कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए यानी कि मुझे लगता है कि चकिया का जीवन का वो दो साल मेरी ज़िंदगी के यानी इस लंबे बैंक के 40 साल की नौकरी में शायद वो दो साल मेरी ज़िंदगी के इतने बड़े साल थे कि मुझे वो शॉर्ट स्टोरी आज भी जैसी थी वैसी ही याद है मुझे उसमें मतलब वो क्षण मेरे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है वो इतना मेरे लिए यादगार बन गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता अब दोस्तों इसके लिए करना क्या पड़ा जिंदगी को बड़ा करने के लिए सिर्फ इतना करना पड़ा कि जिंदगी के हर पल में हर क्षण में जो भी साथ हमने समय गुजारा उसमें सिर्फ यह ध्यान रखा कि मेरे साथ में जो भी काम कर रहे हैं यानी मेरे साथ में जो भी हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वे भी मेरे ही जैसे हैं तो शायद अगर हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये सोचते रहते हैं कि जो मेरे साथ है, है वो मेरे जैसा ही है वो भी जो वो है वही मैं हूँ या जो मैं हूँ वही वह है तो एक अपनापन हो जाता है आप अपने से तो जुड़े ही रहते हैं ना तो वही अपनापन वो आपको करीब ले आता है और आपकी शॉर्ट स्टोरी एक लंबी कहानी बन जाती है ऐसी शॉर्ट स्टोरीज और भी आएंगी और मेरे को लगता है कि मैं ये एपिसोड अभी आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि और भी कैसी ऐसी ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं अरे ये घटनाएं तो हम सबके साथ हुई हैं मगर वो सभी घटनाएँ उनका परिप्रेक्ष्य और उनसे क्या लर्निंग लर्निंग ऐसा नहीं कि हमने कुछ सीखने के लिए कुछ किया परंतु जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो उनसे जुड़ी हुई बातें याद आ जाती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा तो साहब फिर उसकी बात करेंगे अगले हफ्ते और तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों मैं आपका आपने मुझे अपना समय दिया मैं उसके लिए आपका आभारी रहूंगा और आभारी हूं हाँ ये मैं फिर से आपसे कह दू कि अगर आपकी आप मुझे कुछ संदेश देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी बात मैं अपने और दोस्तों से करूं तो आप मुझे वॉइस नोट छोड़ दीजिए मैं वादा करता हूं कि आपकी बात अपने शब्दों में और अगर आप चाहेंगे तो आपके शब्दों में मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा तब तक के लिए नमस्कार और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पल दो साथ हमारा पल दो पल की यारानी है इस मंजिल पे मिलने वाले इस मंजिल पे मिलने वाले उस मंजिल पे खो जाने हैं पल दो पल का